Yeah. सहनावतो सहनौनस्ू सह वी कर्वा वह तेजस्विनावीतमस्तु माविद ओम शांति, शांति, शांति, शांति चलिए नमस्ते नमस्ते आइए आपसे आपका जो है योग योगदश कक्षा में स्वागत है भगवान की कृपा से हम जो है योग पढ़ रहे हैं और विकल्प वृत्ति पांच प्रकार की जो वृत्तियां हैं प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति हाँ इसमें से यह विपर्य वृत्ति पढ़ रहे हैं विकल्प सॉरी विकल्प वृत्ति पढ़ रहे हैं हाँ जी। विकल्प कहते हैं शब्द ज्ञान वस्तु शून्यो विकल्प बोल रहे हैं कि जो शब्द ज्ञान का अनुसरण करने वाली वृत्ति है जो वृत्ति शब्द ज्ञान का शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान है उस शब्द से उत्पन्न ज्ञान का जो अनुसरण करने वाली है अनुपाति माने अनुसरण करने वाली अनुगमन करने वाली शब्द जान के पीछे पीछे जो चलने वाली वृत्ति अनुमाने पीछे भी होता है ना ये पश्चात पीछे पाति मन पतरी गति अर्थ में है तो शब्द जान के जो पीछे चलने वाली वृत्ति है परंतु वस्तु शून्य परंतु वस्तु से शून्य है उसको विकल्प कहते हैं तो जैसे कि उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं कल मैंने दिया था हाथ जल गया पानी से हाथ जल गया पानी तो शीतल होता है पानी में शीतलता होती है पानी से हाथ कैसे जलेगा वह तो पानी जो है पानी को जो अग्नि के ऊपर रखे और उस पानी के अंदर जो खाली स्थान है खाली स्थान है ना जी हाँ जी उसके अंदर जो उस खाली स्थान में जो अग्नि है उस अग्नि से हाथ जली है क्योंकि आप विज्ञान की भाषा को देखिए दर्शन की भाषा समझेंगे को देखिये पानी का अलग अस्तित्व है और अग्नि का अलग अस्तित्व है पानी अलग है अगर पानी अग्नि नहीं है हम जो कहते हैं कि पानी में अग्नि है पानी में अग्नि कैसे हो सकता है किसी भी वस्तु में अग्नि कैसे हो सकती है वहां पर किसी वस्तु में अग्नि का मतलब ये होता है उस वस्तु के अंदर जो खाली स्थान है उस, उस खाली स्थान में वह अग्नि मौजूद है हाँ जी नहीं समझे नहीं समझ गया जिस तरह रुई को पानी में डुबो दो तो जो खाली जगह रुई में उसमें जो पानी भरा हुआ है उसी वो मैंने कोई भी वस्तु दूसरे वस्तु में प्रविष्ट कैसे हो सकती है नहीं हो सकती वो तो उसके अंदर जो खाली स्थान है उसमें प्रविष्ट होगी कभी ठीक है कोई भी वस्तु दूसरे वस्तु में तभी प्रविष्ट होती है जब उसमें खाली स्थान होता है सूक्ष्म जितनी होगी वो एंटर कर सकती है जो उससे बड़ी होगी वो उसमें नहीं कर सकती है एंटर आ, वो, न, वो तो है ही वो तो सही तो है परंतु तो कहने का अभिप्राय है कि हम लोक व्यवहार में जो करते हैं लोक व्यवहार में कहते हैं कि रुई में पानी है वास्तव में ये विकल्प वृत्ति है रूई की खाली स्थान जो है उसमें पानी है परंतु व्यवहार किया जाता है ना जी जी नहीं मैं समझ गया जी। हाँ। तो ऐसे ही पानी से हाथ जल गया पानी से कभी हाथ नहीं जलता है पानी के अंदर में जो खाली स्थान है अग्नि है उस अग्नि से हाथ जला पानी से संबंध पानी से संबंधित जो अग्नि है संबंधित जो अग्नि है उससे हाथ जल गया यह ऐसे ही हम ये कर सकते हैं कि जैसे एक उदाहरण और विकल्प का दे सकते हैं कि विकल्प का बहुत सारे उदाहरण विकल्प के बिना व्यवहार चलेगा ही नहीं विकल्प का यदि मतलब ये समझे कि एक वस्तु को दो वस्तु समझ करके सामने किसी के सामने प्रकट करना वो विकल्प है मैंने एक वस्तु को दो वस्तु के रूप में समझना दो दो वस्तु के रूप में दूसरे को समझाना वह विकल्प वृत्ति है समझे जी हाँ जी जैसे कि गाय एक वस्तु है है ना जी हाँ जी अब गाय यदि कोई पूछे कि भाई गाय किसे कहते हैं या कोई पूछे कि हाथी किसे कहते हैं तो हाथी किसे कहते हैं यदि इसको यदि कोई बच्चा अपने माँ से पूछता है कि माँ मुझे बताओ कि हाथी किसे कहते हैं पिताजी आप हमें बताइए हाथी किसे कहते हैं तो क्या कहेगा जिसके मोटे मोटे पैर हो लंबे लंबे कान हो लंबे सूड़ हो नाक हो इत्यादि उसका नाम छोटी सी आंख हो उसको हाथी कहते हैं अब बताइए हाथी जो है आख कान लंबे लंबे कान ये सब मिलकर के ही तो हाथी है हाँ जी तो एक वस्तु को दो वस्तु करके हम समझा रहे हैं ये विकल्प तो देती है समझे हाँ जी एक को जैसे अग्नि की लपट क्या जी अग्नि की लपट देखो कितनी अग्नि की लपट है तो बताइए अग्नि की लपट लपट ही तो अग्नि है कि लपट अग्नि से कोई भिन्न चीज है नहीं ठीक है लपट ही अग्नि है वैसे तो लप, परंतु सामने वाले को समझाने के लिए लपट को अग्नि से भेद कर रहे हैं परंतु वास्तव में भेद नहीं है तो अग्नि की लपट ये विकल्प वृत्ति है जैसे ईश्वर का आनंद इसे क्या पता चल रहा है कि आनंद कोई अलग चीज है ईश्वर कोई ईश्वर की कोई अलग सत्ता है और आनंद की कोई अलग सत्ता है भाई ये आनंद ईश्वर का जो आनंद सचिदानंद स्वरूप का देव है तो आप आनंद स्वरूप है आपका स्वरूप ही आनंद है आनंद ही ईश्वर है ईश्वर ही आनंद है समझ में आ रहा है ठीक है बिल्कुल जी हाँ जी परंतु लोगों को समझाने के लिए ईश्वर का आनंद ऐसा को विकल्प वृत्ति उसको कहेंगे सरल भाषा में दी कहें तो एक चीज को दो चीज समझ मैंने दो चीज समझ कर समझाना है दो चीज समझना ऐसी बुद्धि बनाना ये विकल्प वृत्ति है आनंद ईश्वर का आनंद जो कहते हैं वह वास्तव में ईश्वर ही आनंद है आनंद ही ईश्वर है उसको ईश्वर जो एक तत्व है उससे भिन्न अलग नहीं कर सकते आनंद क्योंकि कर देंगे नहीं अलग नहीं कर सकते आनंद ही ईश्वर है अग्नि से लपट को अलग कर देंगे आत्मा का पहचान है इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान ये जिसके पास हो उसको आत्मा कहते हैं ऐसे कहते हैं ना जी तो आत्मा की इच्छा आत्मा का प्रयत्न क्या प्रयत्न को आत्मा से अलग कर देंगे नहीं अलग नहीं कर सकते आत्मा इच्छा को आत्मा से अलग कर देंगे तो वह इच्छा इच्छा और आत्मा दोनों एक ही चीज है समझ लीजिए आत्मा में ही इच्छा होती है इच्छा को अब आत्मा से लपट को जैसे अग्नि से अलग नहीं कर सकते ऐसे इच्छा को आत्मा से अलग नहीं कर सकते जैसे राम की गाय क्या जी उनको अलग कर सकते हैं उनको अलग राम एक अलग है गाय अलग है तो यहाँ पर भेद है यहाँ पर राम की अलग सत्ता है और गाय की अलग सत्ता है इसी तरीके से यहाँ पर लग रहा है कि अग्नि की लपट लपट कोई अलग है और अग्नि अलग है परंतु वास्तव में नहीं अग्नि ही लपट है लपट ही अग्नि है जी। ऐसे ही ईश्वर का आनंद किसे पता चलता है जैसे राम की गाय इसी तरीके से पता चलता है कि भाई ऐसे ही लगता है प्रतीत होता है वास्तव में है नहीं परंतु लगता है कि ईश्वर अलग है और आनंद कोई अलग चीज है गाय की तरह उसमें अभेद है उसको भेद किया ही नहीं जा सकता परंतु समझाने के लिए ऐसे बुद्धि बनाते हैं कि भेद है तो ये विकल्प है समझे? नहीं, समझ गया तो इस ये जो वृत्ति हो गई है तो विकल्प की उस रूप में कि मन में संशय उत्पन्न कर सकती है व्यक्ति के मेरी समझ में तो यही आया कि इस कारण से वे वृत्ति का संशय उत्पन्न नहीं करती है संशय उत्पन्न नहीं करती है ये। जो जो जब जब व्यक्ति संशय से रहित हो जाता है भ्रांति नहीं होती है तब भी वही प्रयोग करता है वह ठीक कह क्या आप उसी तरीके से प्रयोग करता है उसी तरीके से प्रयोग करता है संशय जब समझ जब वह समझ जाता है कि ईश्वर को आनंद से अलग नहीं कर सकते ईश्वर ही आनंद है आनंद ही ईश्वर है ईश्वर का स्वरूप ही आनंद है अग्नि का स्वरूप ही लपट है लपट ही इस अग्नि है जब ये आपको पता चल जाता है तब भी कहते हैं कि देखो अग्नि की कितनी लपट है नहीं ठीक वो तो अग्नि में देखो कितना तेज है अग्नि की तेज को देखो अग्नि तो... की प्रकाश को देखो आप क्या अग्नि से प्रकाश को अलग कर सकते हैं ना, ना बिल्कुल नहीं जी तो प्रकाश ही अग्नि है अग्नि ही प्रकाश है अग्नि ही तेज है तेज ही अग्नि है सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा सूर्य ही ज्योति है ज्योति ही सूर्य है हाँ जोती जोती स्वाहा अग्नि ही ज्योति है ज्योति ही अग्नि है ये परमात्मा भी विकल्प वृत्ति के बिना काम नहीं चला सकता नहीं समझे नहीं समझ गया समझ गया हाँ जी नहीं हा? संशय मेरा रूप में पूरा इस, इस कारण ने का बच्चे को कंफ्यूजन हो जाएगा मगर बाद में भी व्यवहार में फिर भी इसका प्रयोग चलता रहेगा आ, जो अज्ञानी हो या ज्ञानी हो आ, दोनों वह दोनों प्रयोग करता है विकल्प व्यक्ति का और जब ज्ञानी जैसे विपर्य में क्या होता है विपर्य में तभी तक व्यक्ति प्रयोग करता है जब तक उसको शंका होती है और जब शंका समाप्त हुई तो फिर वह प्रयोग नहीं करेगा जब उसको पता चल जाएगा कि ये बंध्या का पुत्र बंध्या का पुत्र जब पता चल जाएगा कि भाई बंध्या का पुत्र नहीं होता है बांध है तो पुत्र नहीं पुत्र नहीं, तो फिर वह कभी प्रयोग करेगा फिर वो ठीक कह रहे हैं आप। जो जब जो मिथ्या ज्ञान होता है जब आपको पता चल जाए कि रस्सी है ये साफ नहीं है यदि अंधकार में जो आपको कुछ एक लकड़ी सा खूटा था दिखा लगा की ये कोई मनुष्य है कोई खड़ा है परंतु जब ही आप प्रकाश के माध्यम से आप देखेंगे तो उसके बाद आपके अंदर से भ्रांतियां दूर हो जाएगी संशय दूर हो जाएगा फिर उसका आप उस रूप में प्रयोग नहीं करेंगे ठीक कह है रहे हैं आप हम कर हम परंतु विकल्प तो विकल्प जो वृत्ति होती है उस विकल्प वृत्ति में व्यक्ति को जब ज्ञान भी हो जाता है कि अग्नि ही लपट है लपट ही अग्नि है ईश्वर ही आनंद है ईश्वर का ईश्वर ही आनंद है आनंद ही ईश्वर है तब तो भी वह ईश्वर का आनंद हाँ जी सर्वशक्तिमान कहते हैं जितने भी परमात्मा के गुण हैं सब विकल्प तो वृत्ति है नहीं, समझ गया आप मैं समझ गया ये परमात्मा के सारे गुण विकल्प सब विकल्प वृत्ति है।, है।, है सब विकल्प के अंतर्गत आता है क्योंकि सर्वशक्तिमान कहते हैं कि सर्वाशक्तया और विज्ञंते जिसमें सभी प्रकार की शक्तियां शक्ति को परमात्मा से अलग कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं तो वह एक को ये जो शक्ति और ईश्वर दोनों जो अभिन्न है उस एक को हम दो रूप में समझाने के लिए प्रयोग करते हैं इसके बिना काम भी नहीं चलेगा कि चलेगा नहीं नहीं नहीं चलेगा तो विकल्प वृत्ति तो के बिना काम नहीं चलता है तो करें कि वास्तव बोल रहे हैं कि शब्द ज्ञान हमने कहा ईश्वर का आनंद तो ये ईश्वर का आनंद इस शब्द से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ आनंद जो ज्ञान उत्पन्न हुआ ईश्वर पदार्थ है आनंद कोई वस्तु नहीं है आनंद कोई वस्तु नहीं है कि वस्तु है जी ना, ना। आनंद कोई वस्तु नहीं है परंतु ईश्वर तो का आनंद जैसे राम का घोड़ा राम की गाय तो राम की गाय कहने से जैसे व्यक्ति को राम भी वस्तु है द्रव्य है और गाय भी द्रव्य है घोड़ा भी द्रव्य है दोनों अलग अलग है ऐसे ही लग रहा है प्रतीत होता कि ईश्वर एक पदार्थ है वस्तु है और आनंद भी कोई एक वस्तु है ऐसा व्यवहार में लोगों को प्रतीत होता है परंतु वास्तव में वह आनंद कोई वस्तु नहीं वस्तु से शुज्य है और जो शब्द ज्ञान से शब्द ज्ञान का शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान है उससे अनुसरण करने वाली है यह वृत्ति जो भी उससे मन में वृत्ति बनती है वो वृत्ति शब्द ज्ञान से उत्पन्न जो ज्ञान है शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान है उसका ये वृत्ति अनुसरण करती है चित्त की वृत्ति समझ में आया गया जी। तो ये विकल्प वृत्ति को हम अर्ध सत्य कह सकते हैं पूरा पूरा सत्य नहीं है ये सब अभेद में भेद के उदाहरण हो गए इस रूप में अभेद में भेद के उदाहरण मैंने वही तो विकल्प का मतलब ही होता है विशेष रूप से कल्पना किया गया वी माने विशेष कल्प मैंने कल्पना विशेष रूप से कल्पना विकल्प हो गया एक जो है एक में दो जो है, है एक वस्तु पर उसमें विशेष रूप से दो हम बना करके हम व्यवहार करते हैं तो विकल्प का व्यवहार होता है परंतु विपर्य का व्यवहार नहीं होता है विपर्य का व्यवहार तभी तक होता है जबकि उसको ज्ञान नहीं होता परंतु विकल्प का व्यवहार जब आपको पता चल भी जाता है तब भी व्यवहार करते हैं। नहीं समझे विकल्प का व्यवहार सदा होता है विपर्य का एक बार ज्ञान हो गया तो उसके बाद समाप्त हो जाए होगा ही नहीं यही तो भेद है हाँ जी तो ये शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प है बोलते शब्द ज्ञान का अनुसरण करने वाली जो वृत्ति है या शब्द ज्ञान से शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान है उसको अनुसरण करने वाली उसके पीछे पीछे चलने वाली उसकी अनुगामी तो जो वृत्ति है वह विकल्प वृत्ति है वास्तव में वो वस्तु से शून्य है वस्तु से शून्य हो परंतु तो शब्द ज्ञान का अनुसरण करता हो उसका नाम विकल्प वृत्ति है लोग उदाहरण जो है विकल्प वृत्ति में देते हैं बंध्यापुत्र देते हैं आकाश पुष्प देते हैं वास्तव में ये उदाहरण ठीक नहीं है कल कल भी आप क्योंकि एक बार पता चल जाए तो फिर उसके बाद दोबारा व्यक्ति नहीं कहेगा कैसे आप कहेगा आप खत्म हो जाएगा हाँ कैसे कहेगा नहीं होता है इसीलिए लोग जो विकल्प वृत्ति में उदाहरण देते हैं कि आकाश का फूल ये उदाहरण देते हैं खरगोश का सिंह ये उदाहरण देते हैं तो आकाश का फूल खरगोश का सिंह बंध्या का पुत्र मनुष्य को सिंह ये सब वास्तव में ये विपरीय वृत्ति है देखो ये तो यही कह रहा फिर आप कहेंगे कि ऋषिदान जी ने ऐसा उदाहरण क्यों दिया तो इस सामान्य रूप से सामान्य रूप से कथन है सामान्य रूप से कहा हाँ जी। इसका बस वो एक समझाने मात्र के लिए परंतु ये मेरे दृष्टि में ठीक नहीं है मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं ये कह दूं कि ये गलत है जी के वाक्य को क्योंकि वह वा हिंदी वाक्य है संस्कृत को देखना पड़ेगा संस्कृत में क्या चीज है आप भी देख लीजिएगा कि वह जो विकल्प को उपासना प्रकरण में विकल्प को संस्कृत भाषा में क्या समझाते हैं हिंदी में ऐसा उदाहरण दिए हैं हिंदी तो किसी दूसरे का भी लिखा हुआ है तो उसको देख करके देखिए उसमें देख क्या है परंतु आप जो है आ, संस्कृत वाला आपके पास भाग है क्या संस्कृत भाग है है है है तो तो पूरा है। मेरे पास तो उसका भास्कर भी है साथ में तो उसमें भी देखूंगा उनका जो विद्यानंद जी का है भास्कर विद्यानंद भास्कर का चलिए ठीक है देखिए दोनों है दोनों है ऋग्वेद भाष भूमिका अपनी भी है और भास्कर मगर मुझे संस्कृत इतनी नहीं आती ये मुझे खाली पता था कि षष्टी विभक्ति में का वही प्रयोग हो रहा है यहाँ पर कि मुझे संस्कृत ज्ञान बहुत थोड़ा जी मैंने खाली चार वर्ष पांचवी से आठवीं तक पढ़ी थी उससे अधिक मेरा ज्ञान है नहीं तो उसका तो शून्य ज्ञान करता आगा। आगा। आगा। ये की है उसमें थोड़ी शब्द ज्ञान हो गया संस्कृत के कुछ शब्दों का मगर मैं वाक्य भी अच्छा नहीं बना सकता जी कोई बात नहीं कोई बात नहीं पर जो मैं पढ़ा पढ़ाता जो पढ़ाता हूँ वो तो समझ में आता है ना नहीं, नहीं अच्छी तरह आ रहा है इसी में बार बार पढ़ता भी हूँ कि मेरी समझ में आ जाए तो जो प्रश्न आते हैं इसीलिए मैं पूछ भी देता हूँ आपसे कि क्योंकि तो देखिए तो ना आप जैसे आप अब मुझे नहीं पता कि आप यदि दूसरे का भाषा पढ़ेंगे तो ये उदाहरण जैसे बंध्या का विकल्प में सब प्राया यही सब उदाहरण देते हैं सतीश जी ने क्या किया है मुझे नहीं पता उन्होंने भी दिया है मुझे भी उसमें संशय था कि एक बार देख लिया उसके बाद तो ये विपर्य तो तो एक बार व्यक्ति को देख लिया के सिंग नहीं होते तो कोई कहेगा भी तो मानूंगा तो नहीं उसको ये तो मेरे में विपर्याय ज्ञान है उसमें झूठ जी जी जी तो इसमें तो मेरे हमेशा संशय उस रूप में रहा है की विपर्य में तो एक बार वो आ जाएगा तो उसके बाद फिर दोबारा नहीं मन में आएगा जब तक उसका हाँ गया, फिर उसके बाद क्यों गलत होगा हाँ उसके बाद कैसे आना उसके बाद तो आना नहीं है एक बार मैं जो है व्यवहार में विकल्प तो व्यवहार में सदा चलता रहेगा यही तो उसमें अंतर आ गया बिल्कुल समझ में ये तो हमेशा चलेगा हाँ, मैंने विकल्प में व्यवहार होता है विपर्य में व्यवहार नहीं होता है इन दोनों में यही अंतर है इस अंतर को व्यक्ति यदि समझ लेना तो विकल्प और विपर्य दोनों को दोनों में फिर शंका नहीं होगा उनको हां जी। उनको जो है शंका नहीं होगी उनको जो भ्रांति नहीं होगी भ्रांति तब होती है कि जब वह जैसे आप ही करें ना भी कि भाई ऐसे ऐसे मुझे शंका थी आपने दूसरे का भाग पढ़ा तो इसलिए जो है आपको शंका का निवारण नहीं हुआ क्योंकि मन में होता है हम भी जब पढ़ते तो ऐसे ही होता है भाई ये एक तरफ पे दिख रहा है कि विपर्य है दूसरी तरफ दिख रहा है विकल्प है ये तो ऐसे ही तो ये ऋषि का जो उपासना कांड है देखिए उपासना विषय आ गया इसको भी मैं थोड़ा देखिए ये देखिए तो संस्कृत भाग में देखता हूं हिंदी भाग तो हिंदी किसी दूसरे का बनाया हुआ है इसलिए वो प्रमाण के कोटि में नहीं है मैं देखिये वृतया प्रमाण विकल्प अच्छा ठीक है देखिए जी संस्कृत भाग में हेलो हां जी मैं सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ अच्छी तरह से संस्कृत भाग में दिए ही नहीं है इन्होंने केवल दिया है विपर्य शब्द ज्ञान वस्तु शून्य विकल्प ये दिया है उसके हिंदी जो है ना हिंदी हिंदी है तीसरा विकल्प तीसरी विकल्प वृत्ति जैसे किसी ने किसी से कहा कि एक देश में हमने आदमी के सिर पर सिंह देखे थे इस बात को सुन के कोई मनुष्य निश्चय कर कर ले कि ठीक है सिंह वाले मनुष्य भी होते होंगे ऐसे वृत्ति को विकल्प कहते हैं सो झूठी बात है जिसका शब्द हो तो हो परंतु तो किसी प्रकार का अर्थ किसी को न मिल सके इसी से इसका नाम विकल्प है ऋषिदानंद का नहीं है ये किसी दूसरे व्यक्ति ने हिंदी लिखा हुआ है हिंदी में लिखा है उसके लिए हाँ, उनके पास समय नहीं था कि वह करेक्शन करते क्योंकि संस्कृत भाग का तो उन्होंने करेक्शन किया हुआ है हिंदी का उनके पास समय नहीं था दिखने वाला तो कोई दूसरा था ना जी तो इसीलिए ये प्रमाण की कोटि में यार ये का भी शब्द नहीं कहा जाएगा नहीं, ठीक है रहे है आप इसीलिए ऋषिदान का वाक्य नहीं हुआ वही मुझे लगा कि ऋषिदान ये कैसे कहेंगे इसलिए मैं अभी देख भी लिया ये हिंदी में ये बात लिखी हुई है हिंदी वाले जो भाग है वह आप जब इतिहास इत्यादि को पढ़ेंगे आर्य समाज का इतिहास रिजन का इतिहास तो आपको पता चलेगा कि हिंदी ऋषिद्यानंद जी का नहीं है संस्कृत भाग ही ऋषिद्यानंद जी का है समझ गया जी नहीं समझ गया समझ गया जी बिल्कुल अब जैसे मान लीजिए कि आप हमारे शिष्य हैं और जब आप पढ़ लिये मैं बोला कि आप जो है भाई इसका हिंदी अनुवाद कर दीजिए मैंने आदेश दिया और मेरे कारण आपने किया मैं एक यार वो उसको मैं ये देखूंगे भाई मैं कर रहा हूँ लिखवा रहा हूँ आप क्या लिख रहे हैं मैं लिखवा रहा हूँ परंतु उसको फिर मैं प्रूफ मतलब ठीक से नहीं देख पाया तो फिर जो है ना वो प्रमाण के कोटि में नहीं होगा ना और संस्कृत भाग में बार बार देख रहा हूँ तो तो मूल तो संस्कृत है ना जी ठीक कह रहे उनके खास कर एक वे भूमिका में तो मूल संस्कृति है उनकी हाँ तो वही प्रमाण के कोटि में है हिंदी प्रमाण के कोटि में नहीं ठीक है तो इसीलिए वो ऋषि जैसे ये ऐसा नहीं कर सकता इसलिए उन्होंने मैं देख लिया कोई शंका की बात ही नहीं मुझे भी शंका थी मन में भाई ऋषि ने ऐसा क्यों कहा वो हिंदी वाले भाग में लिखा हुआ है संस्कृत वाले भाग में नहीं लिखा हुआ है चलिए तो, अच्छा हो गया पक्का हो गया उसका जी तो यहां पर शब्द ज्ञान का जो अनुसरण करने वाली वृत्ति है और वस्तु से शून्य उसको विकल्प रहते समझ में आ गया अच्छी तरह आ गया विकल्प और विपर्य में भेद मतलब कभी एक तो नहीं करेंगे ना अब मन में मनोका हो नहीं होगी ना कि विपर्य विकल्प है नहीं भिल्कुल, भिल्कुल नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं विकल्प व्यवहार तो में सदा होएगा विपर्य समाप्त हो जाएगा एक बार उसका ज्ञान हो जाने के बाद हाँ देखिये अब ये है कि भाई ये विकल्प है शब्द ज्ञान से जनित है तो इसको शब्द प्रमाण के कोटि में मान लिया जाए नहीं सौ न प्रमाणो पारोही वह जो तो विकल्प वृत्ति है प्रमाण के अंतर्गत नहीं आता है प्रमाण तो वह होता है जो यथार्थ होता है भूतार्थ पीछे ना जी भूतार्थ विषयत्वा प्रमाणस्य पीछे आपने विपर्य में पढ़ा था कि भूतार्थ भूतार्थ विषयत्वा प्रमाणस्य मैने प्रमाण का तो भूतार्थ विषयत्व है मैंने भूतार्थ मैने जो वस्तु जैसा है उसको यथार्थ जो है प्रमाण तो यथार्थ विषय वाली होती है हाँ यथार्थ विषय का ही प्रमाण होता है परंतु ये यथार्थ तो नहीं है शब्द ज्ञान से जनित तो है परंतु वस्तु से तो शून्य है वास्तव हाँ में वो तो है नहीं ना अग्नि की लपट इस शब्द से ज्ञान से आपको तो पैदा हुआ ऐसी वृत्ति तो मन में बनी कि भाई अग्नि नाम की कोई चीज है उसकी कोई लपट है दो चीज का आपको समझाने के लिए समझ में तो आ रही है परंतु वास्तव में लपट तो कोई अलग से अलग से कोई सत्ता नहीं है ना अग्नि से भिन्न तो नहीं है ना भिन्न नहीं है तो इसलिए यथार्थ रूप में नहीं है इसलिए प्रमाण के कोटि में नहीं आ सकता विकल्प वृद्धि अग्नि वस्तु है अग्नि जब तो अग्नि यथार्थ है वो प्रमाण की कोटि में आएगा पर तो अग्नि की लपट ये जो कहे तो ये तो विकल्प है ये यथार्थ में नहीं है इसलिए प्रमाण के कोटि में नहीं है प्रमाण के अंतर्गत नहीं माना जाएगा प्रमाण सदा यथार्थ विषय वाला होता है सो तो ध्यान रखिएगा प्रमाण की यथार्थ विषय तो होता है मैंने भूतार्थ विषय मैंने प्रमाण की भूतार्थ विषय होने के कारण ये प्रमाण की कोटि में नहीं होगा समझा जी समझ गया हाँ जी ईश्वर का आनंद ईश्वर तो पदार्थ है ईश्वर तो वस्तु है ईश्वर का आनंद आनंद कोई वस्तु नहीं है आनंद की कोई अलग से सत्ता नहीं है मन ईश्वर ही आनंद है आनंद ही ईश्वर है उससे उसको भेद नहीं कर सकते परंतु तो लोक व्यवहार में हम लोग करते हैं सब विद्वान लोग करते हैं वेद में ही है तो फिर क्या है? परमात्मा खुद करते हैं परमात्मा भी विकल्प के बिना वृत्ति को मतलब विकल्प वृत्ति के बिना व्यवहार को नहीं चला सकते तो इसीलिए प्रमाण के कोटि में नहीं आता प्रमाण को तो यथार्थ होता है समझे जी समझ गया हाँ जी इसीलिए ऋषि महर्षि इत्यादि सब विकल्प वृत्ति का प्रयोग करते हैं अग्नि तैज संवर्धते समझे तेजोसी तेजो मई अग्नि तू तेज स्वरूप है मुझे तेज दे तो पर तेजो से तेज कोई अग्नि कहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य ये यहाँ वो तो साक्षात ज्योति ही सूर्य है सूर्य ही ज्योति इसलिए सूर्य की ज्योति नहीं है हाँ जी दोनों एक एक ही हैं दोनों एक ही है समझे समझ गया हाँ जी तो इसलिए प्रमाण के उपारोही नहीं है प्रमाण के अंतर्गत वह विकल्प नहीं है तो फिर बोल रहे इसको मिथ्या जल लो जब है ही नहीं वस्तु तो मिथ्या जल मानो बोलते नहीं ना विपर्या मैंने विपर्या विपर्यारोही ये विपर्य के अंतर्गत भी नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि विपर्य तो ये होता है कि एक बार आपको पता चल गया कि भाई ये गलत है तो फिर उसका व्यवहार नहीं होता समझे जी समझेगी नहीं परंतु इसका वस्तु से शून्य होने पर भी ये शब्द ज्ञान शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान है उसके प्रभाव से उसके महत्व से उसकी महिमा से व्यवहार देखा जाता है उसके महिमा के कारण जो है महिमा से युक्त व्यवहार होता है उसकी महिमा के कारण जो व्यवहार देखा जाता है परंतु विपर्य का व्यवहार नहीं देखा जाता है इसलिए विपर्य के अंतर्गत भी इसको भी मान सकते समझ गया जी समझ गया समझ गया आ, इसको विपर्य का नहीं विपर्य जो होता है तो विपर्य जो हुआ वह एक बार आपको जो पता चला तो उस प्रमाण के द्वारा उसको बांध दिया जाएगा प्रमाणे न बाध्य थे पीछे पढ़ के आ पाया उसको प्रमाण के द्वारा बांध दिया जाएगा परंतु इसको नहीं बांधा जाएगा ये तो व्यवहार में प्रयोग होता ही है उसको बहुत जगह व्यवहार में प्रयोग नहीं होगा विपर्य का परंतु विपर्य का तो प्रयोग होता ही है समझे नहीं समझ गया हाँ तो इसका उदाहरण दे रहे हैं हास्यकार महर्षि वेद व्यास कृष्णद्वीपायम कि तद्य था जैसे कि चैतन्यम पुरुषस्य से स्वरूपम इति चैतन्य जो है चेतनता जो है पुरुष का स्वरूप है अब बताइए चैतन्यम तो पुरुष, पुरुष से स्वरूपम इति तो चैतन्य पुरुष का स्वरूप है क्या चेतनता पुरुष से कोई अलग भिन्न चीज है क्या नहीं चेतनता ही पुरुष है पुरुष ही चेतनता है चेतन ही पुरुष है पुरुष ही चेतन है उसको आप अलग नहीं कर सकते चेतनता को पुरुष से जैसे अग्नि से लपट को अलग नहीं कर सकते लपट ही अग्नि है अग्नि ही लपट है ऐसे ही चेतनता से पुरुष को लग नहीं कर सकते पुरुष को चेतनता से नहीं कर सकते समझ गए जी समझ गया जी। तो जब पुरुष ही चेतन है चेतन ही पुरुष है पुरुष ही चेतन जो चेतनता ही पुरुष है पुरुष ही है, जब दोनों एक ही चीज है तो जैसे राम की गाय इसमें उदाहरण दिया है चैत्र गौ आगे बताया है कि चैत्र नामक व्यक्ति का गौ तो वहां पर क्या है चैत्र नामक व्यक्ति का गौ चैत्र से गौ ऐसा कह करके क्या कहा, कहा जा रहा है इस गौ के द्वारा बताया जा रहा है गौ के द्वारा जो है यहां पर चैत्र से गौ में चैत्र को बताया जा रहा है कि यह चैत्र का गौ है इस गौ शब्द के द्वारा कि चैत्र का गौ इस गौ के द्वारा चैत्र को बताया है कि यह चैत्र का गौ है स्वस्वामी भाव संबंध को बताया जा रहा है या ऐसा भी कर सकते हैं कि इस चैत्र के द्वारा यहां पर गौ माने यहां पर यह है कि चैत्र से गौ गौ के द्वारा ही होगा कि चैत्र के द्वारा जो है चैत्र के द्वारा यह, यह बताया जा रहा है कि भाई ये चैत्र से गौ गौ जो है ये चैत्र का है तो यहां पर सही ठीक यह हुआ कि चैत्र से गौ ये क्या कहता रहे भाई तो ये गौ के द्वारा हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये चैत्र का गौ है दूसरे के साथ यहां पर भेद है तो ऐसे ही व्यवहार के लिए इसके बिना काम ही नहीं चलेगा दूसरे को समझाना होगा तो समझाने के लिए बताना पड़ेगा कि भाई पुरुष है और उसके अंदर चेतनता होती है ईश्वर है उसके अंदर चेतनता होती है ईश्वर है उसके अंदर आनंद है आत्मा है उसके अंदर इच्छा है आत्मा की इच्छा है आत्मा का प्रयत्न मैंने प्रयत्न है नहीं, नहीं समझे तो ये आत्मा से परमात्मा आत्मा भगवान से ज्ञान को अलग नहीं कर सकते इसीलिए कि यहां पर बस ये व्यवहार के लिए तो ये कह कि यदा चिति ही एवं पुरुष बोल के जब चिति ही पुरुष है पुरुष है चैतन्य ही पुरुष है चेतनता ही पुरुष है पुरुष को चेतनता से अलग नहीं कर सकते एक ही है जब पुरुष तथा अत्र के न अत्र मने अश्विन उदाहरणे कि चैतन्यम पुरुषस्य से चैतन्य जो है पुरुष का स्वरूप है इस उदाहरण में अत्र मने यहाँ इस अश्विन उदाहरण इस उदाहरण में चैतन्यम पुरुष से स्वरूपम चैतन्य जो है पुरुष का स्वरूप है इस उदाहरण में किम केन न किस को किसके द्वारा कहा जाता है किम मने किसके द्वारा कहा जाता है जब पुरुष ही चेतन है चेतन ही पुरुष है तो क्या यहां पर यह है कि पुरुष के द्वारा चेतनता को कहा गया क्या कि पुरुष की चेतनता चेतनता मने पुरुष के द्वारा चेतनता को कहा गया या चेतनता के द्वारा पुरुष को कहा गया है कि चेतनता पुरुष का धर्म है स्वरूप है तो यहां पर चेतनता के द्वारा पुरुष को कहा गया क्या वह पुरुष किसे कहते हैं तो जिसके अंदर चेतनता हो उसका नाम पुरुष है तो ऐसा कह करके किसके द्वारा किसको उपदेश कर रहे हो चेतनता के द्वारा पुरुष को बता रहे हो क्या पुरुष को सब पुरुष को बताया जा रहा है पुरुष को कहा जा रहा है कि ये पुरुष है कोई दो अलग से कोई दो अलग अलग वस्तु है क्या कि जो बताया जा रहा है कि चेतनता पुरुष का स्वरूप है तो चेतनता कोई अलग सत्ता है उसके द्वारा उसको बताया जा रहा है कि भाई ये गाय किसकी है तो ये बताया जा रहा है कि गाय जो है चरित्र नामक व्यक्ति की है वहां तो दोनों के अलग अलग सप्ताह है इसलिए वहां तो ठीक है कि गाय के द्वारा हम कह रहे हैं कि ये चैत्र का गाय है उसमें चैत्र को विशेषण बना दिया और गाय को विशेष बना दिया नहीं समझे ये समझ गया हाँ जी तो बोलते हैं कि पुरतला किम अत्र के नाई किस को यहां पर किसके इस उदाहरण में किसको किसके द्वारा कहा गया व्यपदिष्टे मैने कहा जाता है कहा गया है तो यहाँ पर किसको किसके द्वारा मने क्या पुरुष को चैतन्य के द्वारा कहा गया इस उदाहरण में क्या जो जब पुरुष ही चेतन है चैतन्य चैतन ही पुरुष है चिति ही पुरुष है पुरुष ही चिती है तो अब किसको किस प्रकार बताओगे नहीं बता सकते समझे खुद हाँ भवती तो व्यपदेश है वृत्ति परंतु व्यपदेश होने पर जब व्यपदेश किया जाता है इसका उपदेश जब किया जाता है कथन जब किया जाता है तो ऐसा मन में ऐसा वृत्ति तो बनती है अग्नि की लपट ऐसी अग्नि की लपट जब मैं बोला तो शब्द ज्ञान से आपके मन में उसके अग्नि की लपट की वृत्ति बनी कि नहीं बनी हां बनी वृत्ति बने ज्ञान वैसा ज्ञान बना तो बना वैसे बुद्धि बनी कि भी बनी वैसी बुद्धि बनी ऐसे ही आत्मा की इच्छा ईश्वर का आनंद पुरुष की चेतनता जबी ये करे तो ऐसी बुद्धि आपको बनी कि नहीं पुरुष की चेतनता माने चेतनता कोई अलग है और पुरुष कोई अलग है ऐसी वृत्ति बनी ऐसा ज्ञान बना कि नहीं बना हां तो भावती व्यपदेश वृत्ति ही परंतु व्यापदेश ज्ञान तो वृत्ति तो, तो होती ही है चौ मने ही कर दो चौका मतलब ही मैने व्यापेश में व्यापेश जो है अर्थात चैतन्य पुरुष से स्वरूपम ऐसे व्यपदेश में ऐसा व्यापदेश होने पर क्या है वृत्ति तो, तो होती ही है वृत्ति तो बनती ही है सबकी बनती है समझे हाँ जी यथा चैत्र से गहुई थी जैसे चैत्र का गौ ऐसा कहने से वृत्ति बनती है कि चैत्र का गौ है गौ अलग है चैत्र से ऐसे ही वृत्ति बनती है चैत्री का गौ है ऐसे ही वृत्ति बनती है कि पुरुष की चेतनता पुरुष अलग है चेतनता अलग है ईश्वर का आनंद ईश्वर अलग है आनंद अलग है ऐसे वृत्ति बनती है समझ गए क्षेत्र से गौ की तरफ जब मैंने आपसे प्रश्न किया था मैं संशय के रूप में कि यही इसका था कि जो ना समझ व्यक्ति है उसको दो चीजें अलग लग सकती हैं मगर एक बार समझ आ जाए वृत्ति में तो फिर भी व्यवहार होगा इसका रूप व्यवहार तो विकल्प का होगा फिर भी मगर उसको हाँ। समझ आ जाती है कि दोनों में कोई भेद नहीं है ये एक हाँ। ही चीज है एक ही चीज मैंने बस यही है कि विकल्प का व्यवहार नहीं होता है अज्ञान का व्यवहार होता है सॉरी विपर्य का परंतु विकल्प का व्यवहार होता है हाँ विकल्प का सदा व्यवहार तो होता दोनो है दोनों होगा ज्ञान में भी होगा ज्ञान में भी होगा मगर एक बार ज्ञान हो जाए तो भी ये इस्तेमाल होगा विय में दोबारा नहीं होगा दोबारा नहीं होगा समझे? तो नहीं चाहिए कम से कम भी। <laughs> नहीं नहीं होता नहीं होता है वो तो व्यवहार में देखिये लॉकिंग भाषा में जैसे मैंने कल बताया टैक्सी टैक्सी अब पता चल जाता है टैक्सी अलग है और व्यक्ति अलग है हाँ जी। लोग व्यवहार करता भी नहीं करता अभी तो वर्तमान में व्यवहार करता ही बिल्कुल हमेशा करते हैं बिल्कुल करते हैं जैसे करते हैं ना जी ए टैक्सी ए रिक्शा हाँ। ऐसा व्यवहार करते हैं हाँ जी तो ज्ञान है कि टैक्सी में कोई जान नहीं है कोई सुनता नहीं है मगर फिर भी व्यवहार होता है उसका जी हाँ। ऐसे में ब्रह्म ये भी विकल्प वृत्ति है हाँ जी अहम ब्रह्मास्वी अहम ब्रह्मास्मी ये भी विकल्प वृत्ति है क्योंकि मैं ब्रह्मू जब व्यक्ति परमात्मा के तरह हो जाता है उनके गुणों को जब अपना देता है अर्थात परमात्मा आनंद स्वरूप है वह भी आनंद स्वरूप हो जाता है परमात्मा न्यायकारी है वह भी न्यायकारी हो जाता है परमात्मा दयालु है वह भी दयालु हो जाता है परमात्मा कृपालु है वह भी कृपालु हो जाता है ये जितने भी गुण हैं परमात्मा के विकल्प वृत्ति के अंतर्गत ही है तो वह जितने भी गुण हैं, उस गुण से जब वह वह व्यक्ति युक्त हो जाता है कुछ अंश में तो, तो हां कुछ उससे जब बहुत कुछ अंश में परमात्मा के सदस्य हो जाता है कुछ ही है जब असंप्रदाय समाधि होती है जब आगे पढ़ेंगे इसी में पढ़ेंगे कि कुछ एक ही गुण है जो छुट जाते हैं नहीं हो सकता परंतु अधिक से अधिक गुण आ जाता है व्यक्ति के अंदर जब वह साधना करता है तो तो वह जब आ जाता है तो वह मैं ब्रह्म हूं ऐसा वह कहता है परंतु वास्तव में वह ब्रह्म नहीं है तो यह भी विकल्प वृत्ति है यह भी विकल्प वृत्ति के अंतर्गत आ जाएंगे कि वास्तव में ब्रह्म नहीं है खुद को भी समझते हैं वो कृष्ण भी खुद को समझते थे, थे कि मैं ब्रह्म नहीं हूं परंतु वह जो मेंटल स्टेट था वह जो समाधि की स्थिति थी वह अधिक से अधिक परमात्मा के गुणों को जिन्होंने धारण किया हुआ था जिसके कारण वह अपने आप को कह रहे हैं परमा अहम जहां पर भी है वह वहां वास्तव में वह परमात्मा को कह रहे हैं अहम के माध्यम से समझे जी हां अब आगे का उदाहरण है तो यहां तक हमने पढ़ाया था आगे पढ़िए Jisaki, आगे बढ़ी तथा प्रतिष्ठित वस्तु धर्म तथा वस्तु धर्मो निष्क्रिया पुरुष धर्मो तो, या यहाँ पर धर्म है ठीक है प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मो माने आप में धर्मो है ना हाँ जी हमारे पास जो पुस्तक है उसमें धर्मा दिया हुआ है कोई बात नहीं धर्मा भी धर्मो में सब उठे भी में तो धर्मो ही लिखा हुआ है मेरी जो पुस्तक है उसमें आ, मैं अच्छा राजवीर में जो है राजवीर जी में जो है, धर्मों है। आ, धर्मो है धर्मो निष्क्रिया पुरुष इसमें प्रति सिद्ध वस्तु धर्म है दूसरे पुस्तक जो है मेरे प्रति सिद्ध वस्तु धर्मा है आपके राजवीर जी बाले में जो है धर्मो कह रहे हैं यही ना हाँ जी वो जो साथ में मैंने अभी खोली है सतीश आर्य की उसमें भी धर्म ही है धर्मो नहीं है उसमें मगर इसमें इसमें क्लियरली धर्मो है जी लिखा हुआ अच्छा अच्छा अच्छा राजनीति वाली में जी जी तो चलिए कोई बात नहीं है हाँ कोई, बात बात नहीं है कोई। हाँ उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है धर्मो धर्मो धर्मा दोनों बन जाता है तो प्रतिषिद्ध बोल रहे कि तथा प्रतिषिध वस्तु बोले तथा प्रतिषिध वस्तु धर्मिष्क्रिय पुरुष तो बोले दूसरा उदाहरण रहे दूसरा एक तो चैत्र से गु मे एक उदाहरण तो से तो दिया ही है स्वरूप दूसरा उदाहरण रहे कि ऐसे ही ऐसे ही जो है प्रतिषिध वस्तु धर्मिष्क्रिय निष्क्रिय पुरुष जैसे बोलते है निष्क्रिय पुरुष क्या है जी निष्क्रिया पुरुष निष्क्रिया पुरुषा तो निष्क्रिय निर्गता क्रिया यश जिससे क्रिया निकल गई है अरे जिसमें क्रिया नहीं है उसको निष्क्रिय कहेंगे उसको क्या कहेंगे जी जिसमें क्रिया नहीं है हाँ तो क्रिया भी तो दो तरीके का एक तो क्रिया जो है आप व्यापार रूप में करते हैं एक जो क्रिया है अब देखिए जैसे सपोज दैट की आप सेव रखे हुए हैं क्या रखे हुए है जी सेब आपने कहा हाँ सेब एप्पल एप्पल हाँ जी हाँ जी या रोटी चावल कुछ भी डाल ले लीजिए कोई भी हाँ तो सेब आपने ले, रखा है कितना भी आप जो है फ्रिज में रखिए कहीं तो भी रखिए बताइए उसमें धीरे धीरे धीरे परिवर्तन होता है कि उसमें परिणाम होता है कि नहीं हाँ जी तो वस्तु का धर्म है परिणाम बदलना वस्तु का धर्म क्या है जी संसार की जो भी वस्तु है चावल रोटी दाल साग सब्जी पृथ्वी से मैंने प्रकृति से बने हुए जितने भी पदार्थ है सबका धर्म है उसमें परिवर्तन उसमें परिणाम तो वह जो बदल रहा है वो भी तो क्रिया है कि नहीं है क्रिया है ठीक है जी वो भी क्रिया है तो बोल रहे हैं कि प्रतिषिद्ध वस्तु धर्म वस्तु जो का जो धर्म है रोटी चावल साग सब्जी एप्पल मान सेब पृथ्वी जलग्नि इत्यादि वायु जितने भी प्रकृति से बने हुए पदार्थ हैं इन सब का धर्म है बदलना क्या बदलना है जी क्या है बदलना तो वस्तु के जो धर्म है क्रिया वो परिणाम रूप उसका प्रतिषिद्ध उसका निषेध है आत्मा में प्रतिषिध वस्तु धर्म या धर्म पुरुष मैं निष्क्रिया पुरुष जब कह रहे हैं तो उसमें केवल मात्र केवल मात्र क्या है क्रिया की निषेध है क्रिया का जो परिणाम अन्य वस्तुओं का जो धर्म है परिणाम उसका केवल निषेध मात्र है उसका अभाव मात्र है आत्मा में मने जैसे सेव रोटी दाल साग सब्जी इत्यादि में परिणाम होता है चेंज होता है इस तरीके से आत्मा में चेंज नहीं होता है आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है आत्मा में परिणाम नहीं होता है आत्मा नहीं बदलता है समझ गए समझ गया हाँ जी तो उस रूप में निष्क्रिय है तो निष्क्रिय पुरुष परंतु व्यक्ति समझता क्या है कि निष्क्रिय जो है यह भी कोई धर्म है जो पुरुष में है निष्क्रिय कोई गुण है ये केवल मात्र क्रिया रहितता को बताता है वस्तु के धर्म का प्रतिषेध करता है निषेध करता है प्रतिषिध वस्तु धर्म मने ये वस्तु अन्य जो वस्तु है मने आत्मा से भिन्न पुरुष से भिन्न जो वस्तु है उस वस्तु के जो धर्म है उस धर्म का प्रतिषेध मात्र है प्रतिषेध करता है क्या करता है जी प्रतिषेधिष्ठ प्रतिषेध करता है प्रतिषिध मन रहित प्रति मन रहित है वस्तु के धर्म से रहित वस्तु के धर्म से रहित है पुरुष वस्तु के धर्म तो वस्तु के धर्म क्या है क्रिया मान वस्तु के अंदर परिणाम संसार की जो भी वस्तु उसके अंदर धर्म है उसका परिणाम चेंज है। तो वह जो है क्रिया जो है वह उसका वस्तु का जो धर्म है वह वस्तु के धर्म का निषेध मात्र है पुरुष में परंतु व्यवहार में ऐसा प्रतीत होता है कि निष्क्रिय नाम की कोई चीज है जो वह पुरुष के अंदर है माने वह निष्क्रिय वाला पुरुष है क्रिया रहित वाला पुरुष माने कि निष्क्रिय कोई गुण है कोई धर्म है जो पुरुष के अंदर होता है हां ऐसा व्यक्ति समझता है परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है निष्क्रिय कोई ऐसा नहीं बस वह निष्क्रिय माने केवल क्रिया का निषेध मात्र है क्रिया के अभाव मात्र है समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा समझ नहीं आ गया हाँ जी अभाव मात्र है क्रिया का अभाव मात्र है न कि निष्क्रिय नाम का कोई गुण है और वह है ऐसे निराकार निराकार परमात्मा क्या है जी निरा जी निराकार है परमात्मा है रिश्ता जी ने क्या क्या कहा है कि उपासना दो तरीके से होती है पासना, एक सगुणोपासना एक निर्गुणोपासना हाँ जी तो सगुणोपासना में क्या है न्यायकारी दयालु इत्यादि और निर्गुण उपासना में क्या है निराकार अजन्मा अमर अभय इत्यादि है ना जी हाँ जी तो बताइए व्यक्ति कहता है कि ईश्वर निराकार है तो निराकार जैसे एक न्यायकारी है ईश्वर तो न्याय जैसे एक गुण है न्याय जैसे एक गुण है वो गुण जैसा है वह उसी तरीके से लगता कि वह जैसे न्याय परमात्मा के अंदर गुण है दया परमात्मा के अंदर गुण है ऐसे ही निराकार नाम का कोई गुण परमात्मा के अंदर है ऐसा लोग समझता कि निराकार गुण है वह परमात्मा का समझेगा हाँ जी व्यवहार ऐसे समझता है कि नहीं समझता है ऐसा ही कहता है कि नहीं कहता है परंतु वास्तव में क्या है निराकार वह केवल आकार का अभाव है, है, आकार आकार की रहितता का निषेध है परमात्मा में कि परमात्मा का कोई आकार नहीं है परंतु व्यक्ति ये समझते हुए भी ऐसा कहता कि निराकार एक परमात्मा का गुण है ऐसा कहता कि नहीं कहता जी ठीक कह रहे हैं ऐसे न्यायकारी एक परमात्मा का गुण है वो तो तो हो गया पर न्याय एक परमात्मा का गुण है ऐसे ऐसे ही निराकार जैसे ईश्वर सचिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतरयामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता ये सब परमात्मा के गुण है ना जी हाँ जी तो जैसे सर्वशक्तिमान परमात्मा के गुण है कि सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान ये विशेषण हो गया परमात्मा का परमात्मा गुणी है और उसका एक गुण है सर्वशक्तिमान सर्वशक्ति वाला है तो ऐसे ही निराकार भी गुण है वह उसके अंदर है ऐसा होते हुए भी हम लोग कहते हैं वो ये है हाँ निराकार गुण नहीं है वास्तव में वास्तव में नहीं है वो केवल अभाव मात्र है आकार का अभाव मात्र है परंतु तभी व्यवहार होता है कि परमात्मा का न्याय परमात्मा का गुण निराकार है वह निराकार है समझ गया जी समझ गया हाँ जी ऐसे निष्क्रिय पुर्श है पुरुष पुरुष निष्क्रिय है माने उस पुरुष के अंदर कोई परिणाम नहीं है जैसे वस्तु के अंदर परिणाम होता है चेंज होता है उत् क्रियाएं होती है वस्तु का जैसा धर्म है परिवर्तित होना ऐसे नहीं है उसके अंदर तो केवल मात्र अन्य वस्तु के धर्म का प्रतिषेध है इसमें परंतु लोग क्या समझता है लोग क्या व्यवहार करता है कि निष्क्रिय नाम का कोई गुण है जो परमात्मा के अंदर है जीवात्मा के अंदर पुरुष के अंदर समझे समझ गया नहीं समझ गया, गया। हाँ आत्मा परमात्मा दोनों में हो जाएगा तो प्रतिषिध वस्तु धर्म निष्क्रिय पुरुष ये उदाहरण है कि वस्तु के धर्म से रहित वाला जो पुरुष है बने निष्क्रिय पुरुष निष्क्रिय पुरुषा वस्तु के धर्म से रहित है वस्तु के धर्म के अभाव को यहां पर बताया जा रहा है समझे समझ गया हाँ जी वस्तु क्या है ऐसे ही दूसरा उदाहरण है तिष्ठती बाण क्या है जी तिष्ठी बाणी हाँ। स्थिति स्थिति इति तिष्ठती बाण ऐसे बाण ठहरता है बाण क्या है ठहरता है बाण ठहरेगा बाण मैंने तीर और बाहरा हुआ है थारा हुआ हुआ है, है। या था इत्यादि कुछ भी है। तो यहाँ पर बताइए जैसे देव गच्छति, देव गच्छति, तो देवदत्त जाता है देवदत्त क्या करता है जी जाता है तो वहां पर क्रिया हो रहा है कि नहीं वहां पर कर्म हो रहा है कि नहीं जी। वहां पर कर्म हो रहा है परंतु बताइए बाण ठहरता है इसमें कर्म हो रहा है क्या बाण में अपनी गति तो है नहीं वो तो, तो बाण तो में तो, तो गति है।, है नहीं, नहीं।, नहीं। तो वस्तु है इसमें। तो, तो बाण ठहरता है बाण ठहरता है ऐसा जो कहते हैं तो बिल्कुल विकल्प तो है कि भाई जैसे देव दत्ता गच्छति या बाण गच्छति तो बाण वहां जा रहा है वहां क्रियाएं तो है उसमें गति तो है इसमें तो केवल मात्र गति का अभाव है तिष्ठती निष्ठा गति निवृत्त हो गति का निवृत्ति मात्र है भात्व मात्र है परंतु लग क्या रहा है कि जैसे देवदत्ता दत्ता गच्छती ये क्रिया जैसे हो रहा है ऐसे ही बाण तिष्ठती बाण ठहरता है ए तिष्ठती ऐसे यहां पर भी ऐसे क्रिया हो रही है ऐसा पता चलता है इसमें भी पता चलता है कि इसमें भी पूर्वापूर्व पूर्वा परिभाव है ऐसा पता चलता है ऐसा प्रतीत होता ऐसा व्यवहार होता है समझे एक बार और की ऐसा प्रतीत होता है कि बान में है, बान में गति है है क्रिया क्योंकि उसको भी क्रिया मान लेता है पृष्ठी को भी क्रिया मान लेता है ये तो क्रिया नहीं है ये तो केवल धातुअर्थ मात्र है धातु का अर्थ जो गति रहित है उसको बताया जा रहा है इसमें गति नहीं है बानती सती में गति है क्या क्रिया किसको कहते हैं नहीं मैं दो रूप में पूछना चाहता हूं कि जब एक तो है कि बाण में वो तो जीवित नहीं है उस कारण उसे अपनी गति तो होएगी नहीं हुँ. अगर उसको किसी ने गति दी हुई है तो व्याकरण के रूप में यह शब्द आ रहा है कि है कि कि का मतलब कह रहे हैं वो रुकेगा ठहरेगा रुक तो उसमें इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि उसमें गति थी अब वो रुक ठहरेगी नहीं गति थी क्रिया होगा क्षति हो गया उसकी स्थिति का कहा अर्थ हुआ मैंने किसी ने बाण में जो है शक्ति दी और वो जो गया तो वो तो बाण जा रहा है ना वो फिर ठहरता कह रहे हो अच्छा अच्छा अच्छा तब बाण की स्थिति कैसे कहेंगे जी हाँ जी या बाणा जो जा रहा बाण है उसको कहेंगे बाण बाण रुकेगा तिर रुकेगा तो वह जो रुकना जो क्रिया है रुकना क्रिया नहीं है वास्तव में वो तो गति के निवृत्ति मात्र है ठीक है नहीं समझे नहीं समझ गया हाँ जी हाँ इस पर और विचार आप कीजिएगा क्योंकि बाणी सती बाण ठहरता है बाणी बांध ठहरेगा बात बाधरा हुआ है इसका मतलब यह हुआ कि लग रहा कि ठहरेगा मतलब यह हुआ कि वो एक क्रिया रूप में है ऐसा लग रहा है कि ठहरेगा मन हुआ ठहरेगा ऐसा जो कहा जा रहा है हुआ है या ठहरता है ऐसा जो कह रहे ऐसा लग रहा कि कि क्रिया रूप में है गति रूप में है ऐसा लग रहा है कि स्था स्थाषती में गति रूप में ऐसा बताया जा रहा है ऐसा लग रहा है परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, हो तो केवल गति की निवृत्ति मात्र है समझे हाँ जी आपने जो उदाहरण दिया आपने जो उदाहरण दिया वह तो उदाहरण यह हुआ कि जो चल रहा है वह ठहरेगा चलते चलता हुआ बाण जो है चलता हुआ जो तीर है वह ठहरेगा तो वह वहां पर जो गति हो रही है बाण में जो चल रहा है वह स्थाका थोड़े अर्थ है वो तो गम का अर्थ है ना जी हाँ जी वह क्रिया है वह क्रिया है वह परंतु ये स्था जो है वह क्रिया नहीं है वो तो गति का निवृत्ति मात्र है गति का अभाव है गति मान क्रिया हाँ जी क्रिया का अभाव मात्र है परंतु व्यवहार में प्रयोग होता है कि भाई वह ठहरता है अस्ति इत्यादि सबको क्रिया मानते हैं जी कि इसमें क्रिया है ऐसा कहते हैं समझे समझ गया नहीं मैं पोरे कर... पोरे में देख रहा था कि एक तो है कि उसमें ये व्यवहार में इस्तेमाल हो रहा है दूसरा तो जब वाण में गति की बात कर रहे हैं उसमें अपनी स्वाभाविक गति तो है ही नहीं गति भी किसी ने दी, तो दी, दी है तो गति जो दी है गति जो बाण में जो गति दी है तो वहाँ पर तो कहेंगे बाण गति कहेंगे ना हाँ जी फिर बाण में क्रिया हो रही है परन्तु बना स्था क्षति बना जब कह रहे तो स्था रुकेगा जो ये कह रहे हैं तो स्था धातु का जो अर्थ है गति निवृत्ति हाँ गति निवृत्ति वो क्रिया है क्या ना ना शब्द तो आप तो की से नुकेगा गति निवृत्ति गति की निवृत्ति मतलब क्रिया का अभाव है कि मैने बण में क्रिया का अभाव होगा क्रिया नहीं है गति का अभाव होगा समझे समझ गया खास शक्ति का अर्थ है कि बाण में गति का अभाव होगा या बाण में गति का अभाव हुआ तो गति जो क्रिया है उसका अभाव है क्रिया नहीं है ये समझे नहीं समझ गया समझ गया चाहे वो लग रहा है कि उसमें क्रिया हो रही है मगर असल में गति खत्म हो रही है गति तो खत्म हो रही है क्रिया तो खत्म हो रही है आ, लगता है कि उसमें गति चल रही है अभी मैंने जो रुके रुकेगी इसका मतलब ये हुआ कि रुके रुकेगी मतलब रुके रुकेगी ये भी क्रिया लग रहा है हाँ जी रुका हुआ है ये भी लग रहा कि रुका हुआ वो क्रिया लग रहा है जैसे गया हुआ है तो उसमें जाना लग रहा है तो ऐसे ही रुका हुआ है रुकेगा रुकता है इत्यादि ये जो कह रहे हैं ठहरता है तो ये लग रहा है कि क्रिया हो रही है परंतु वास्तव में क्रिया का अभाव हो रहा है नहीं समझे नहीं समझ गया समझ गया हाँ जी उनसे तिस्थति बना ऐसा विकल्प वृत्ति है, तो विकल है। करें, क्यों कह क्योंकि गति आगे पढ़िए गति निवृत्त धातु धातु धातवर्थ मात्र गम्य बोलते यहाँ पर गति निवृत्ति धातवर्थ मात्र गति निवृत्ति में धातवर्थ मात्र जाना जाता है धातवर्थ मैने गति निवृत्तौ गति निवृत्त धातवर्थ मात्रो गम्यते। माने मन धात्वर्थ मात्र गति का निवृत्ति जाना जाता है जी? So, समझ गया। समझिए तो गति निवृत्तु हालांकि गति निवृत्ता भी हो सकते है धातुअर्थ मात्र धातुअ मात्र गति का निवृत्ति जाना जाता है यहाँ पर गति निवृत्तो ही होना चाहिए हालांकि हिंदी इसमें दिया हम जब अभी हमने भी इसको सही किया गति निवृत्त उन्हें गति की निवृत्ति होने पर धातुअर्थ मात्र जाना जाता है ये ठीक नहीं है होना चाहिए गति निवृत्तो क्या होना ये जी निवृत्तो गति निवृत्तो तो गति की नि, या निवृत्तो को तो गति की निवृत्ति में धातुअर्थ मात्र जाना जाता है भाई यहाँ गति के निवृत्ति अर्थ में धातु अर्थ मात्र जाना जा रहा है वो भी सप्तमी ही हो जाएगा कोई बात नहीं है सपी से व्यक्त नहीं कर जाएगी गति के निवृत्ति में धातु अर्थ मात्र जाना जाता है या गति का निवृत्ति ये धातु अर्थ मात्र जाना जाता है परंतु कोई क्रिया नहीं जाना तिस्थति में गति की तरह ये ये क्रिया नहीं है ये के क्रिया का निवृत्ति है समझे समझ गया हाँ जी गति की निवृत्ति हो रही है मगर तो लगता है कि गति चल रही है उस निवृत्ति में भी लग रहा की है की गत, गति मान क्रिया है हाँ आगे है ऐसे तथा अनुपत्ति धर्म पुरुष उत्पत्ति धर्म उत्पत्ति धर्म भाव मात्र भाव मात्रम मात्रम वा गम्यते। भाव वम्य नवय धर्म न, न पुरुषानु धर्म बोलते तथा ऐसे आगे और है कि तथा उत्पत्ति धर्म पुरुष बोलते धर्म जो है मने पुरुष जो है उत्पत्ति धर्म वाला से रहित है हाँ जी उसमें कभी कभी वह उत्पन्न उत्पन्न नहीं होता। नहीं नहीं नहीं उत्पत्ति उत्पत्ति धर्म धर्म है है उसके अंदर का हाँ पुरुष वाला तो यहाँ पर उत्पत्ति धर्म का अभाव है अभाव हाँ। मात्र है अभाव मात्र जाना जाता है परंतु न कि धर्म कोई है जैसे उत्पत्ति एक धर्म है वह जैसे वस्तुओं के अंदर उत्पत्ति धर्म है ना जी पृथ्वी जलग, वायु, जलग्निश्र नक्षत्र शरीर में उत्पत्ति धर्म है तो जैसे यह वस्तु उत्पत्ति धर्म वाला है ऐसे ही ऐसा उत्पत्ति धर्म वाला पुरुष नहीं है तो उत्पत्ति धर्म से रहित पुरुष है उत्पत्ति धर्म का अभाव मात्र है जाना जाता है इसमें हाँ पुरुष जाना जाता है न पुरुषांग वही धर्म ये अनुपत्ति धर्म ये जो है अनुपत्ति धर्म कोई विशेषण है अनुपत्ति धर्म जो कि अनुपत्ति धर्म पुरुष के अंदर जैसे निराकार गुण है जो परमात्मा के अंदर ऐसे अनुपत्ति धर्म है जो कि पुरुष के अंदर है ऐसा नहीं है तो वास्तव में तो न पुरुषांग धर्म पुरुष में अनवय अन्वित होने वाला पुरुष में रहने वाला पुरुष में रहने वाला धर्म पुरुष से संबंधित धर्म नहीं जाना जाता है केवल उत्पत्ति धर्म का अभाव मात्र जाना जाता है समझे समझ गया कि ऐसा कोई में वास्तविक धर्म नहीं है जी। हाँ अनुपत्ति कोई धर्म नहीं है अनुपत्ति धर्म जो है ये कोई पुरुष मैंने पुरुष नहीं है अनुपत्ति धर्म पुरुषा तो अनुपत्ति धर्म कोई ऐसा चीज नहीं है जो की पुरुष के अंदर हो समझे वो तो केवल उत्पत्ति धर्म के अभाव को बता रहा है आगे पढ़िए क्या है विकल्पित व्यवहार इति। तस्मा विकल्पिता सधर्म इसीलिए वह जो विकल्पित जो वह धर्म है विशेष रूप से कल्पित कल्पना किया हुआ जो धर्म है क्या उत्पत्ति धर्म स्थिति ऐसे ही आ, क्या बोल रहे कि निष्क्रिय पुरुष तो निष्क्रिय इत्यादि उत्पत्ति विकल्पित जो है पुरुष से चैतन्य चैतन्य जो है ये जो विकल्पित जो वह में है उससे अस्थि च अस्थि व्यवहार आई थी और उससे व्यवहार तो होता है उससे व्यवहार तो होता ही है मैंने लगता है की विकल्प से व्यवहार होता है आपसे हमेशा तो नहीं, नहीं, नहीं, मैं तो, मैं आप पूछता रहता हूँ प्रश्न में पढ़ता भी हूँ इसी कारण पूछता भी हूँ की मुझे संशय न मन में रहे की उसमें क्या भेद है इन... नहीं। नहीं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ की व्यास भाष्ट को बार बार पढ़िए नहीं मैं बार बार ही पढ़ रहा हूँ जी उसकी हिंदी व्याख्या भी बार बार पढ़ रहा हूँ साथ में हिंदी व्याख्या पर ये और जैसे जैसे बताता में आज में देख के बता दिया ना कई बार जो ट्रांसलेशन में गलतियाँ हो जाती है और वही भेद हो जाता है किसी हर व्यक्ति की ट्रांसलेशन बिल्कुल भेद भेद में आ जाती है क्या उसका ट्रांसलेशन करिए तीनों में अंतर है जिसका मेरे पास राजवीर जी की है साथ में सतीश जी की है साथ में स्वामी सत्यपति जी की है तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है जी स्वामी जी स्वामी सत्यपति समझाया विकल्प को कैसे उन्होंने समझाया स्वामी जी ने एक उसका उन्होंने कहा है कि शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान उसकी अनुपाती अनुगमन अर्थात उसके पीछे चलने का जिसका स्वभाव जो वस्तु रहता है विकल्प वृत्ति है सूत्रात तो उसका कर दिया शब्द से उत्पन्न का ज्ञान उसका अनुगमन करना जिसका स्वभाव है और जो वस्तु से रहता विकल्प वृत्ति है शुरू तो इस तरह किया फिर उसमें वो तो हिंदी व्याख्या उसकी व्याख्या उन्होंने क्या किया है? मैं उसी करता हूँ उसके बाद उन्होंने इस तरह बताया कि संसार में षष्टी विभक्ति का प्रयोग दो स्वतंत्र वस्तु में देखा जाता है जैसे देव की गाऊ वहाँ पर देवदत्त और गौ दो पृथक वस्तु है परंतु पुरुष की चेतनता ऐसा प्रयोग देखा जाता है इस प्रकार के व्यवहार के होने से होने पर भी पुरुष उसकी चेतनता दो स्वतंत्र वस्तु नहीं है यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि पदार्थ का स्वाभाविक गुण और वे पदार्थ दो पृथक पृथक नहीं होते यह समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है की ये पदार्थ के गुण और ये गुण है यह बात पुरुष की चेतनता में भी समझनी चाहिए कि पुरुष और चेतनता दो पथक वस्तु नहीं है या अभेद में भेद का व्यवहार है कभी कभी भेद में अभेद का व्यवहार होता है जैसे पानी में हाथ जल गया या पानी से संबंध अग्नि में हाथ जला पानी से नहीं यह भेद में अभेद व्यवहार है इस विकल्प प्रति का परिज्ञान परिज्ञान और इसके निरोध का उपाय भी जान लेने चाहिए कभी कभी योगाभ्यास ये मान देता है कि ईश्वर तो निराकार है उसका ध्यान नहीं किया जा सकता इसलिए उसके आनंद ज्ञान ज्ञान गुणों का ही ध्यान करना ठीक है ऐसी वृत्ति ईश्वर और उसके आनंद ज्ञानादि गुणों को स्वतंत्र एवं पृथक पृथक मानने से होती है यह आनंद ज्ञानदि गुण ईश्वर का स्वरूप ही है इससे भिन्न पदार्थ नहीं है इनको पृथक पृथक मानने से विकल्प वृत्ति होती है इस वृत्ति का स्वरूप से यथावत ना जानने से योगाभ्यास ही ईश्वर साक्षात्कार तक नहीं पहुंच पाता योगाभ्यासी की हानि होती है उन्होंने यही एकदम ठीक यही तो मैं आपको समझाया आपने ठीक समझाया पूरी तरह अच्छी तरह से यही तो मैं आपको समझाया हूँ हाँ जी तो क्योंकि ये जो है ना स्वामी जी तो योगी है न तो इन्होने अच्छा संगति लगाया है अब राजीर क्या पता नहीं उनका तो तो जो भी है रखा तो हूँ मैं सब है मेरे पास परंतु जो है बस ये कोई बात नहीं आपको बस ये मूल को समझेंगे मूल की संगति लगाएंगे और किसकी व्याख्या पढ़नी है पढ़िए परंतु मूल की संगति मैं जो पढ़ाता हूँ उसको तो ध्यान से सुनेंगे तो आप ध्यान से सुन रहा चलिए जी तो मंत्र पाठ करें हाँ जी ओ पूर्णस्य पूर्णमित पूर्णस्थमा पूर्णमेवामिष्य ओ शांति शांति ओम आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते अच्छा हाँ नमस्ते